श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकहत्तर सत्ताईस दिसंबर अट्ठारह साकार निराकार नाम महात्म्य श्री राम कृष्ण अच्छा तुम्हें साकार ज़्यादा पसंद है या निराकार बात यह है कि जो निराकार है वही साकार भी है भक्त की आँखों को वे साकार रूप से दर्शन देते हैं जैसे अनंत जलराशि महासमुद्र जिसका न ओर है न छोर उसी जल में कहीं कहीं बर्फ़ जम गई है ज़्यादा ठंडक पहुंचने पर पानी जमकर बर्फ हो जाता है उसी तरह भक्ति हिम द्वारा साकार रूप के दर्शन होते हैं फिर जिस तरह सूर्योदय होने पर बर्फ गल जाती है ज्यों का त्यों पानी हो जाता है उसी तरह ज्ञान मार्ग या विचार मार्ग से होकर जाने पर साकार रूप के दर्शन होते हैं फिर तो सब निराकार ही निराकार दिख पड़ता है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 ईशान ने कहा यह क्या बट का बीज कितना छोटा होता है परंतु उसके भीतर कितना बड़ा पेड़ छिपा रहता है पर वह पेड़ देर से दिखाई देता है श्री राम पीठ हाँ हाँ फल देर से होता है ईशान का मकान उनके ससुर स्वर्गीय श्री क्षेत्रनाथ चटर्जी के मकान के पूर्व ओर है दोनों मकानों में आने जाने का रास्ता है श्री रामकृष्ण चटर्जी महासर के मकान के फाटक के पास आकर खड़े हुए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 श्री महेंद्र गोस्वामी से बातचीत कर रहे हैं गोस्वामी जी उसी मोहल्ले में रहते हैं श्री रामकृष्ण इन्हें प्यार करते हैं जब श्री रामकृष्ण रामचंद्र के यहाँ आते हैं तब गोस्वामी जी आकर इनसे मिल जाया करते हैं श्री रामकृष्ण वैष्णव शाक्त सबके पहुँचने की जगह एक है परंतु मार्ग और और है जो सच्चे वैष्णव हैं वे शक्ति की निंदा नहीं करते गोस्वामी साहस्य हर पार्वती हमारे माँ बाप हैं श्री राम कृष्ण साहस्य थैंक यू थैंक यू माँ बाप हैं गोस्वामी इसके सिवाय किसी की निंदा करने से खासकर वैष्णवों की निंदा से अपराध होता है वैष्णवा अपराध सब अपराधों की क्षमा है परंतु वैष्णवा अपराध की क्षमा नहीं है श्री राम कृष्ण अपराध सबको नहीं होता जो ईश्वर कोटि हैं उनको अपराध नहीं होता